गंगा माँ के पास रहने का विचार हुआ सब ठीक हो गया कि इस ओर मेरा बिस्तरा लगाया जाएगा उस ओर गंगा माँ का अब कलकत्ता ना जाऊँगा केवट का अन्न और कितने दिन खाऊं तब हृदय ने कहा नहीं तुम कलकत्ता चलो एक ओर वह खींचता था एक ओर गंगा माँ मेरी तो रहने की इच्छा अधिक थी इसी समय माँ की याद आ गई बस सब ठाठ बदल गया माँ बुद्धि हो गई थी सोचा माँ की चिंता करने लगूंगा तो ईश्वर फिस्वर का भाव सब उड़ जाएगा अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए वहीं जाकर ईश्वर चिंता करूँगा निश्चिंत होकर नरेंद्र से तुम जरा उससे कहो ना मुझसे उस दिन कहा था कि देश जाएगा जाकर तीन दिन रहेगा परंतु फिर जो का त्यों हो गया भक्तों से